नारद को नारदपरिव्रजकोपनिषत् पंचम दर्शन तितिक्षा ज्ञान समाधि गुणवर्जितः मातेन वैराग्यसमगुणवर्जिता भेक्षातेन जीवी सैसृत् न दंडधारण न मुंडने न वेशे न दंभाचारेण मुक्ति ज्ञानद्ंदोधृतन तो एकी स उच्य कांदोधृतन तो सर्वासी ज्ञानवर्जिता स जाती नरका घोरान् महारौरव संगितान्तिष्ठा सुक सीता महर्षि तस्मा पितज्यीटमेरी भवे अयाचिम यहां भोजनाछादन भव परीक्षाया च दिग्वाशास्ना कुरिया स्वप्नेुक्त सज्जाग्रतीवेष्ट स्मृत शेष वरिष्ठ ब्रह्मवादीनालाभे न लाभे सैल्लाभे नर्षे का मात्र जात्रत्री कमात्र संग विवर्जिता अभिपूजित जुगुप से तर्व अभीपूजित लाभस्तु जतिर्मुक् बध्यते जो सन्यासी सहनशील ज्ञान वैराग्य तथा समदम आदि श्रेष्ठ गुणों से रहित रहते हुए भिक्षा मात्र से ही जीवन यापन करता है वह सन्यासी सन्यास वृत्ति का हनन करने वाला कहा गया है केवल दंड ग्रहण करने सिर मुड़ाने विभिन्न तरह के वेश बनाने तथा प्रदर्शनात्मक दृष्टि से किसी भी तरह के आचरण करने से मुक्ति नहीं मिलती जिस यति ने ज्ञान स्वरूप दंड को ग्रहण किया है वही एक दंडी होता है जिस सन्यासी ने लकड़ी का दंड तो धारण कर लिया लेकिन मन में सभी तरह की इच्छाओं को स्थान दे रखा है और जो सर्वथा ज्ञान से रहित है वह सन्यासी महारौरव आदि नाम वाले भयानक नरक को प्राप्त होता है महान ऋषि मनुष्यों ने प्रतिष्ठा को शुक्री के मल विष्ठा के सदृश बतलाया है इस कारण से सन्यासी प्रतिष्ठा को छोड़कर कृमि कीटकों की तरह से यत्र तत्र भ्रमण करता रहे दिगंबर वस्त्र रहित सन्यासी बिना याचना के जो कुछ प्राप्त हो जाए वही भोजन करे तथा वैसे ही वस्त्रादि से अपने तन को ढक कर रहे वह अन्य दूसरों के कहने से वस्त्रों को धारण करे तथा दूसरों की ही इच्छा से स्नानादि संपन्न करे जो सन्यासी स्वप्नावस्था में भी जागृत अवस्था के सृदि विशेष रूप से सतर्क होकर के वैसी ही चेष्टा निरंतर करता है वही ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ माना गया है भिक्षा आदि न प्राप्त होने पर विषाद नहीं करना चाहिए तथा भिक्षा के प्राप्त हो जाने पर अत्यधिक हर्षान्वित न हो जाए भिक्षा उतने ही स्वीकार करे जितने से प्राणों की रक्षा हो सके रूप रस और शब्दादि विषयों की आसक्ति से सदैव दूर रहे सम्मान मिलने को वह सभी तरह से घृणा की दृष्टि से ही देखे सम्मान का लाभ प्राप्त करने वाला सन्यासी मुक्ति प्राप्त करने पर भी आबद्ध हो जाता है ऋषि ने आंतरिक स्तर पर वैराग्य भावना होने पर भी सन्यासी जैसा वेश बनाने की प्रवृत्ति को नर्क का मार्ग कहा है दंड आत्मानुशासन का प्रतीक है यदि वह न हो तो उसे धारण करना व्यर्थ है प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा को लोकैषणा कहा जाता है कामा शक्ति और अर्था शक्ति से छुटकारा न पा लेने पर भी यथा शक्ति पीछा नहीं छोड़ती सम्मान के आकांक्षा के कारण सम्मान सुविधा देने वालों के प्रति भी आसक्ति होने लगती है आसक्ति ही बंधन है जो मुक्ति में बाधक है प्राण यात्रा निमित्त व्यंगारे भुक्तम्जन काले प्रशस्व भिक्षा पर्यटे गृहा पाणीपात्रोगी नसक्तिमाचरे भुंजाचर मध्ये मध्यनाचमनम तथा अब्धिब्त मदाशाशया नुच्यती महास्करा इव हासन तो योवन्मृय से मुन तदा सर्वेषु सोमृत कल्पते अनिंद वै व्रजेद गेहमें निंदम गेहं तो व्रजेद अनावृते विषे द्वार गेहे व्रजेत व्रजेद पांशुना चति शश्रय वृक्ष मूल के हेतुवा तक सर्वप्रिया प्रिय जब चूल्हे की अगली बुझ जाए अर्थात भोजन बनकर तैयार हो जाए और घर के सभी सदस्य भोजन प्राप्त कर ले तब ऐसे ही उपयुक्त समय में सन्यासी श्रेष्ठ वर्ण वाले गृहस्वामियों के घर भिक्षात गमन करें भिक्षा का उद्देश्य केवल प्राण यात्रा का निर्वाह ही होना चाहिए हाथों को ही पात्र रूप निर्मित करके भ्रमण करने वाला करपात्री सन्यासी बार बार भिक्षा की याचना न करे एक ही बार में जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे खड़े खड़े ही ग्रहण कर ले या फिर चलते चलते ही भोजन ग्रहण कर ले हाथ का भोजन जब तक पूर्ण न हो जाए बीच में जल कदापि ग्रहण न करे सन्यासी को समुद्र के सदृश मर्यादित होकर के रहना चाहिए उन श्रेष्ठ महाभाग का आशय महान होता है वे महान रहकर सूजी के शरीर अपने नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते जिस समय सन्यासी मुनि गौ की तरफ मुख से भोजन स्वीकार करने लगता है अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति उस यति के मुख में कुछ डाल दे तभी वह भोजन ग्रहण करता है उस समय समस्त प्राणी समुदाय के प्रति उसका समान भाव हो जाता है तथा वह अमृतत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी हो जाता है जो घर निंदनीय हो वही भिक्षा ग्रहण हेतु जाए निंदित विगृहों का परित्याग न करे जिस भवन का दरवाजा खुला हो उसी में प्रवेश करे जिसका दरवाजा बंद हो उस घर में उसे नहीं जाना चाहिए धूल आदि से आच्छादित निर्जन भवनों में उसे आश्रय प्राप्त करना चाहिए सभी प्रकार प्रिय एवं अप्रिय का परित्याग कर देना चाहिए ये सामग्नेर निकेत यथा लोपजीवी श्यादाजितेन्द्रिय निष्क्रम्य वनमस्था ज्ञान योजितेन्द्रियल कांक्षी चलेन् ब्रह्म पूजा कल्पते अभि सर्वूतेभ्यो दत्चर यो मुनि न तर्वूतेभ्यो भयमुत्प्य निर्माणश्चान हारो निर्द्वंदिन्द संशय नव क्रुद्धत न देशी नृतम भाषते गिरा पुण्याय तारी चूतांसकते चा भविदेक्ष कल्पते ब्रह्म न वान प्रस्थ गृहस्थाज्येत करहाँ सूर्यास्त हो जाए सन्यासी को वहीं पर शयन करना चाहिए अपने पास न तो कोई अग्नि ही रखे तथा न ही अपना कोई घर ही निर्माण करे इस परीक्षा से जो भी कुछ मिल जाए उसी पर आशित होकर जीवन यापन करें मन तथा इंद्रियों को सदैव अपने अंकुश में रखे जो यदि अपने घर का परित्याग करके वन का आश्रय प्राप्त करता है अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न करता है तथा काल की प्रतीक्षा करता हुआ निरंतर विचरण करता है ऐसा व संन्यासी निश्चय ही ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का अधिकारी होता है जो परिभ्राजक समस्त प्राणियों को अभयदान करके विचरण करता है उसे भी किसी प्राणी से कहीं पर भी भय नहीं होता जो मान और अहंकार का परित्याग करके द्वंद्वजन विकार से रहित हो जाता है उसके मन के सभी संशय मिट जाते हैं वह न तो किसी प्राणी पर क्रोध करता है न किसी से ईर्ष्या द्वेष आदि रखता है तथा न वाणी के सभी मिथ्यावादन ही करता है जो पुण्य स्थलों में सतत विचरण करता रहता है किसी भी भूत प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा समय मिलने पर भिक्षा मात्र से ही अपना जीवन निर्वाह पूर्ण करता है ऐसा यदि ब्रह्म के भाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है उसे वान तथा गृहस्थों से कभी भी संसर्ग नहीं रखना चाहिए वह इस बात का ध्यान रखे कि उसकी जीवनचर्या अन्य दूसरों पर परिलक्षित न हो सन्यासी में कभी भी प्रसन्नता का आवेश नहीं होना चाहिए जिस प्रकार कृमि कीटक सतत विचरण करते रहते हैं उसी प्रकार सन्यासी भी सूर्य के द्वारा दिखलाए हुए मार्ग में पृथ्वी पर विचरण करे अर्थात रात्रि में विचरण न करे आश्रय युक्तान कर्माणी हिंसा युक्तान ज्ञान च लोक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 असत शास्त्रों के प्रति कभी भी आसक्त न हो वह कभी भी तरह की किसी भी तरह की जीविका उपार्जन का साधनभूत कर्म संपन्न करके जीवन यापन कदापि न करे